सहकार रेडियो पर आप सुन रहे हैं कहानियों का कारवां। श्रोताओं नमस्कार सहकार रेडियो पर कहानियों का कारवां में एक और कहानी लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त गीता चौबे आज आप सुनेंगे अंतोन चेखव की कहानी कमजोर इसका मूल रूसी से हिंदी अनुवाद किया है अनिल जनविजय जी ने कहानी हमने उनकी फेसबुक वॉल से साभार ली है तो इसे सुनिए और अन्य लोगों को भी शेयर कीजिए हाल ही में मैंने अपने बच्चों की अध्यापिका युलिया वसील को अपने दफ्तर में बुलाया मुझे उनसे उनके वेतन का हिसाब किताब करना था मैंने उनसे कहा आइए आइए बैठिए जरा हिसाब कर ले आपको पैसों की जरूरत होगी पर आप इतनी संकोची हैं कि जरूरत होने पर भी आप खुद पैसे नहीं मांगेंगी खैर हमने तय किया था की कि हर महीने आपको तीस रूबल दिए जाएंगे चालीस नहीं नहीं तीस तीस तय हुए थे मेरे पास लिखा हुआ है वैसे भी मैं हमेशा अध्यापकों को तीस रूबल ही देता हूं आपको हमारे यहाँ काम करते हुए दो महीने हो चुके हैं दो महीने और पांच दिन हुए हैं नहीं दो महीने से ज्यादा नहीं बस दो ही महीने हुए हैं यह भी मैंने नोट कर रखा है तो इस तरह मुझे आपको कुल साठ रूबल देने हैं लेकिन इन दो महीनों में कुल नौ एतवार पड़े हैं आप एतवार को तो कोलिया को पढ़ाती नहीं हैं, सिर्फ थोड़ी देर उसके साथ घूमती हैं। इसके अलावा छुट्टियां त्यौहार की भी पड़ी हैं। युलिया वसिलेवना का चेहरा आक्रोश से लाल हो उठा था लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा और अपने घाघरे की सलवटे ठीक करती रही तीन त्यौहार की छुट्टियों को मिलाकर बारह दिन हुए इसका मतलब आपकी तनख्वाह में से बारह रूबल कम हो गए चार दिन कोलिया बीमार रहा और आपने उसे नहीं बढ़ाया तीन दिन तक आपके दांत में दर्द रहा तब भी मेरी पत्नी ने आपको यह इजाजत दे दी थी कि आप उसे दोपहर में ना पढ़ाया करें इसके हुए सात रूबल तो बारह और सात मिलाकर हुए कुल उन्नीस रूबल अगर सात में ऐसी उन्नीस रूबल निकाल दिए जाए तो आपके बचे कुल इकतालीस रुबल क्यों मेरी बात ठीक है ना यूलिया व्यवहार की दोनों आंखों के कोरो पर आंसू चमकने लगे उनका चेहरा कांपने लगा घबराहट में उन्हें खांसी आ गई और वे रुमाल से अपनी नाक साफ करने लगी पर उन्होंने कोई आपत्ति नहीं की नए साल के समारोह में आपने एक कप्लेट भी तोड़ दिया था दो रूबल उसके भी जोड़िए प्याला तो बहुत महंगा था बाप दादा के जमाने का था लेकिन चलिए छोड़ देता हूँ आखिर नुकसान तो हो ही जाता है बहुत कुछ गंवाया है एक पेला और सही आगे आपकी लापरवाही के कारण पेड़ पर चढ़ गया था और उसने अपनी जैकेट फाड़ ली थी दस रुबल उसके। फिर आपकी लापरवाही के कारण ही नौकरानी वारिया के जूते लेकर भाग गई आपको सब चीजों का ख्याल रखना चाहिए आखिर आपको इसी काम के लिए रखा गया है जूते जूतों के भी पांच रूबल लगाइए और 10 जनवरी को आपने मुझसे दस रूपए उधार लिए थे नहीं मैंने आपसे कुछ नहीं लिया यूलिया ने फुसफुसाकर कहा लेकिन मैंने यह नोट कर रखा है चलिए चलिए ठीक है कुल सत्ताईस रूबल हुए 41 में से 27 घटाइए बाकी बचे 14। उनकी दोनों आखें आंसुओं से भर गई थीं। उनके सुंदर और लंबी नाक पर पसीने की बूंदे झलकने लगी थी मेचारी लड़की, मैंने मैंने सिर्फ एक ही बार पैसे लिए लिए थे। थे, उन्होंने आवाज़ में कहा, आपकी पत्नी से? मैंने तीन थे। इसके अलावा कभी कुछ नहीं लिया। अच्छा? अरे ये तो मेरे पास लिखा हुआ ही नहीं था तो चौदह में से तीन और घटा दीजिए बाकी बचे ग्यारह लीजिए आपके पैसे तीन तीन तीन एक और एक उठा लीजिए और मैंने उन्हें ग्यारह रूबल दे दिए उन्होंने चुपचाप पैसे ले लिए और कांपते हुए हाथों से उनको अपनी जेब में रख लिया। धन्यवाद, उन्होंने फ्रांसीसी भाषा में कर कहा मैं झटके से उठ खड़ा हुआ और कमरे में चक्कर काटने लगा मुझे गुस्सा आ गया था किस लिए धन्यवाद मैंने पूछा पैसों के लिए धन्यवाद पर मैंने तो आपको लूट लिया है बेड़ा गर्खो मेरा किस लिए धन्यवाद दूसरी जगहों पर मुझे यह भी नहीं दिया जाता था नहीं दिया जाता था तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है मैंने तो आपसे मजाक किया है मैंने आपको एक क्रूर सबक सिखाया है मैं आपका एक एक पैसा दे दूंगा ये देखी ये लिफाफे में आपकी पूरी तनख्वाह रखी हुई है आप गलत बात का विरोध क्यों नहीं करती चुप कैसे रह जाती हैं? क्या इस दुनिया में कोई इतना बेचारा और असहाय भी हो सकता है क्या आपकी इच्छा शक्ति इतनी कमजोर है क्या यह संभव है वह उदासी से आई मैंने उनके चेहरे पर पढ़ा हाँ यह संभव है मैंने अपने क्रूर व्यवहार के लिए उससे माफी मांगी और उसे दो महीने की पूरी तनख्वाह के अस्सी रूबल दे दिए वह आश्चर्यित हो उठी और बेहद संकोच के साथ मेरा आभार प्रकट करने लगी फिर वो कमरे से बाहर चली गई और मैं सोचने लगा कि इस दुनिया में ताकतवर बनना बहुत आसान बात है तो श्रोताओं, सहकार रेडियो पर अभी आप सुन रहे थे अंतोन चेखव की कहानी कमजोर आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी इसका मूल रूसी से हिंदी अनुवाद किया था अनिल जनविजय जी ने कहानी हमने उनकी फेसबुक वॉल से साभार ली है सहकार रेडियो के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए 9617226783 पर अपने अकाउंट से नाम और जिला लिखकर भेजें। YouTube पर सहकार रेडियो ऐसी जुड़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करे और फेसबुक पर जुड़ने के लिए पेज लाइक करें और हाँ सदस्यता या सब्सक्रिप्शन लेकर सहकार रेडियो के संचालन में आर्थिक सहभागिता भी करें अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट सहकार विजिट कर सकते हैं और ऐसी ही किसी और कहानी के साथ फिर मिलेंगे फिलहाल मैं आपकी दोस्त गीता लेती हूं आपसे विदा नमस्कार